श्री सूत जी ने कहा इस पृथ्वी तत्व में सबसे पूर्व जल ही जल सर्वत्र था और यह शील तथा प्रलीन था इसमें उस समय कुछ भी नहीं जाना जाता था केवल एक समुद्र ही था और उस सागर में कभी स्थावर और जंगम नष्ट हो गए थे विभू वे ब्रह्मा जी उस समय में सहस्त्रों पादों और नेत्रों वाले हो जाया करते हैं सहसत्रों शीर्षों वाले सुवर्ण के समान जिसका वर्ण था और जो इंद्रियों की पहुंच से परे थे अर्थात अप्रत्यक्ष थे ऐसे पुरुष नारायण नाम वाले ब्रह्मा उस समय में समुद्र में शयन कर रहे थे सत्व के उद्रेक से निश्चित होते हुए उन्होंने उस समय में इस श्लोक को शून्य देखा था यहाँ पर भगवान नारायण के विषय में इन निम्न लिखित श्लोक को किया करते हैं जलों को नारा कहा गया है और ये जल ही नर के आत्मज हैं। वे जल ही उन नारायण प्रभु के निवास स्थान है अतएव प्रभु का नाम नारायण कहा गया है सहस्त्रों युगों के तुल्य काल तक वे प्रभु वहाँ पर निवास करते हुए स्थित रहे थे ब्रह्मत्व के आदर्शन के कारण से वे स्वर्ण पत्र किया करते हैं उस जल में ब्रह्मा जी अवाक होकर उस समय में विचरण कर रहे थे जिस तरह से वर्षा ऋतु में रात्रि के खद्योच चमकता हुआ यहाँ से वहाँ घूमा करता है इसके उपरांत उस जल में में का ज्ञान प्राप्त किया था। भूमिका उद्धारण करने के विषय में मूडिता से रहित उन्होंने अनुमान किया था। इसके अनु अन्य ओंकार राष्ट्र तनु का जैसे पहले कल्पों के आदि में था उन महात्मा ने मन ही मन उस दिव्य स्वरूप का चिंतन किया था उस विशाल जल की राशि में उन्होंने डूबी हुई भूमि को देख भली भांति चिंतन किया था कि क्या स्वरूप धारण करके मैं इस भूमि का जल से उद्धार करूं? जल में क्रीड़ा करना बहुत ही उचित है इस तरह से उन्होंने वाला है उसका विस्तार दस योजन का था उसकी चौड़ाई अर्थात फैलाव सौ योजन था नीले मेघ के समान उसका वर्ण था और मेघ के गर्जन के सदृश ध्वनि थी एक विशाल पर्वत के तुल्य उसका शरीर था और उसकी दाड़े श्वेत एवं उग्र और तीक्ष्ण थी बिजली की अग्नि जैसी होती है उसी प्रकार चमक थी तथा सूर्य भाग स्थूल और ऊंचा था वह वृक्ष के लक्षणों से पूजित था हरि भगवान ने अमित व राह के रूप को धारण किया था जो अतुल था और पृथ्वी के जल से उद्धारण करने के लिए उन्होंने रसातल में प्रवेश किया था अब वारा भगवान के स्वरूप को यज्ञ का रूप देते हुए बताया जाता है दीक्षा की समाप्ति इष्टि के दाड़ों वाले थे। उनके दांत क्रतु थे और मुख में आती थी जीवा अग्नि थी और उनके रोम धर्म के समान थे महान तपस्वी ब्रह्मा शीर्ष था वेदों के स्कों वाले तथा हवी की गंध से युक्त और हव्य कव्य आदि के वेग से संयुक्त है प्रागवंश के शरीर वाले द्युति से युक्त हैं और नाना प्रकार की शिक्षाओं से समन्वित हैं हृदय दक्षिणा है तथा श्रद्धा सत्व से विभु योगी है उपाकर्म की रुचि वाले और प्रवगे व्यक्त भूषण वाले हैं। अनेक छंद गतिपथ हैं और घुहे ऊपनिषद आसन हैं। माया रूपिणी पत्नी की सहायता वाले तथा पर्वत के शिखर के समान उच्च है अहोरात्र अर्थात दिन और रात्रि रूपी नेत्रों के धारण करने वाले हैं तथा वेदों के अंग श्रुति वाले हैं घृत गंध वाले हैं तुंड ही स्त्रव है तथा सामदेव का घोष ही ध्वनि है जो कि महान है श्रीमान सत्य धर्म से परिपूर्ण है और कर्मों के विक्रम से सत्कृत हैं प्रायश्चितों के नख वाले हैं और घोर पशु जानू है ऐसा यह महामक है अंत्र ही उदघांत है होमलिंग और फलों के बीच महा है वाद्यंतर आत्मसत्र के है तथा नासमिका सोम शोणित है यज्ञ वराहान्त भक्त हैं और फिर जलों में प्रवेश किया था अग्नि से संचाधित भूमि को समा चाते हुए प्रजापति को प्राप्त समाचार समुद्रों में तथा जो नादे थे वो नदियों ने उन सबको पृथक सभी कृत करके उन्होंने पृथ्वी में गिरियो को चुना था पहले स्वर्ग में प्रलय काल की संवर्तक अग्नि से जो उस समय में धैयमान थे उस अग्नि में सभी और भूमि में वे विलीन हो गए थे उस एकमात्र रहने वाले समुद्र में सत्य से जो वायु के द्वारा संहित थे जहाँ जहाँ पर निशिक्त थे वहाँ वहाँ पर अचल हो गया था उसके अनंतर उनके होने पर लोक तथा अधिकिरो को विश्वकर्मा ने कल्पादी में बार बार विभाजित किया है समुद्र से इस पृथ्वी को जो सातों द्वीपों से युक्त और पर्वतों के सहित है भू आदि चारो लोगों को बार बार कल्पित किया था अनेक प्रकार की प्रजाओं का सृजन करने के इच्छा वाले ब्रह्मा जी ने जो स्वयंभू भगवान है अनेक की कल्पना करके उन्होंने प्रजाओं का सृजन किया था सृजन किया था उस सृजन का अभिध्यान करते हुए उन्होंने बुद्धि पूर्वक ही सर्ग किया था प्रधान के समकाल में तम से पूर्ण प्रादुर्भूत हुआ था उस तम का मोह महामोह तामिस्त्र और अंध ये संज्ञाएं थी उन महान आत्मा वाले को पंच परवा अविद्या प्रादुर्भूत हुई थी अतएव उन अभिमानी और ध्यान करने वाले ब्रह्मा जी का वह सर्ग भी पांच प्रकार का व्यवस्थित हुआ था सभी और बीज कुंभ और लताए तम से आवृत थे और बाहर तथा अंदर प्रकाश नहीं था तथा सब निस था जिससे उनकी बुद्धि की गई थी और दुख तथा करण हुए थे और उससे समृद्ध आत्मा वाले नगर मुख्य कहे गए हैं अपने आप ही समुत्पन्न हुए ब्रह्मा जी ने उस समय में मुख्य सर्ग में उद्धत को देखा था और अपने मन में अप्रती करने वाले उन्होंने उस समय में उत्पत्ति ही मान लिया था